एक फनकार नमस्ते मित्रों नीना स्पेशल कार्यक्रम की इस दूसरी कड़ी में मैं गजेंद्र खन्ना आपका स्वागत करता हूँ अभिनेत्री नीना शालीमार फिल्मों की तीन बड़ी फिल्मों में अब तक हीरोइन बन चुकी थी 1945 में इंडियन फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन ने नीना को द बेस्ट ड्रेस ब्यूटी ऑफ द इंडियन फिल्म वर्ल्ड अवार्ड से भी नवाजा था इनकी बनी फिल्मों में सबसे कम चर्चित फिल्म शहजादी का आइए एक गीत सुने जिसको गाया था सितारा ने और संगीत था एसके पाल का वक्त का पहिया धीरे धीरे चल रहा था जहां एक और उनकी फिल्मी दुनिया में अपनी पहचान बन रही थी वहीं उनकी निजी जिंदगी में एक नया मोड़ आ रहा था उनके पति मोहसिन अब्दुल्ला का अपने काम की ओर ध्यान नहीं था सट्टा लगाने में वे नीना की कमाई लुटा रहे थे और दूसरी महिलाओं संग समय बिताने में भी उन्हें ज़्यादा लुत्फ आता था डब्ल्यू जेड अहमद का शालीमार पिक्चर्स पर पूरा नियंत्रण था मोहसिन के रवैये के कारण अहमद ने उनको शालीमार फिल्म्स की नौकरी से निकाल दिया नीना और मोहसिन में इस सूरत में दूरियां बढ़ने लगी आगे बढ़ने से पहले आइए सुने फिल्म शहजादी का एक और गीत सितारा की ही आवाज में एस के पाल के संगीत में छोड़ दिया का अपने दिल को छोड़ दिया कामल पीती का छोड़ दिया है का जिल के बाद आते गिरता मुखी तरा काज के बाद आते गिरता मुखी सरा को मैंने मोर दिया कर जा दिया खे श्यामल किसी नछ दिया जहां एक और रमद साहब नीना के साथ बहुत अदब से पेश आते थे वहीं मोहसिन का गैर जिम्मेदार आना तौर तरीकों ने नीना को उनसे दूर कर दिया था उन्नीस में नीना व मोहसिन का तलाक हो गया और नीना ने अहमद साहब से शादी कर ली अब हम सुनेंगे शहजादी का एक और गीत सितारा की ही आवाज में जोश मलिहाबादी के बोल और एस पाल का संगीत पिक्चर्स की की अगली फिल्म फिल्म संत मीराबाई मीराबाई मीराबाई पर आधारित थी, थी। और इसका नाम ही ही था। के के खुद के लिखे भजनों को ही फिल्म में शामिल करने की योजना बनाई गई राजस्थानी पृष्ठभूमि होने के कारण राजस्थान से संबंध रखने वाले भरत व्यास को इनका हिंदी रूपांतरण करने का कार्य सौंपा गया इस फिल्म का संगीत भी एस के पाल ही ने दिया और नीना के लिए गीत एक बार फिर सितारा कानपुरी के जिम्मे ही थे फिल्म पूरी तो हुई विभाजन के कारण ज्यादा प्रदर्शित नहीं हो पाई आइए ऐसी फिल्म का यह खूबसूरत भजन सुनें। बता दे पुई बंद गली ग बता दे पुई बंद गली ग तू भागल मत देखुए कौन धली मता देखो कौन धली गैया विधवा में मिल रो ये गार गिर रूपी पिक्चर्स ने अपनी फिल्म श्री कृष्ण की तैयारी भी कर ली थी पर विभाजन के कारण कभी पूरी नहीं हो पाई नीना व अहमद भारत को छोड़ पाकिस्तान चले गए अपने साथ वे अपनी फिल्में भी ले गए जो आज नहीं मिलती किसी ने मुझे बताया था कि फिल्म आर्काइव पुणे के पास मन की जीत उपलब्ध है कोई यदि वहां जा रहा हो तो जरूर पता करके वास्तविकता से हमें अवगत कराए महीनों से शालीमार पिक्चर्स के कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिली थी और मामला कोर्ट तक पहुंच गया था अगस्त 1948 में बम्बई हाई कोर्ट ने अहमद को दिवालिया घोषित कर दिया और भारत में मिस्टीरियस नीना इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गयी आइये मीराबाई फिल्म का एक और गीत हम सुने Pati haray, puki bol na bol bol, puki bol na bol bol, pati haray, puki bol na bol bol, puki bol na bol, suno sabili bilhani re. तुम बिल्वानी रे खरा डाले विपम कुमारो खरा डाले दीपं कुमारो चाता हूँ निर्दय निर्दयू Piyu mero, mein piyu ki de. Piyu mero, mein piyu ki de. To piyu sahe sukan, to piyu sahe sukan, to piyu sahe sukan, to piyu sahe sukan. Bol pati bare, kisi bol na bol na bol, kisi bol na bol. का जन दिनों सजनी दुखी दुखी में पल पल पलख दिन का Agar aara din mein toh karte hai ki bol na bol na bol ki bol na bol. Chandi ki tarin mein chand mandamoo, chandi ki tarin mein chand mandamoo. Chal pehchaanet ho ta, chala bol tu ham na de chala bol tu ham na jo ane pivar, jo ane pivar bol pake haray, bol na bol na bol. ओ दो, सिर्फ पाँच वर्षों में इतनी सारी फिल्में बनाने वाले अहमद के लिए पाकिस्तान में अपनी जगह बनाना आसान नहीं रहा नए बने मुल्क में फिल्म बनाने का माहौल मानो था ही नहीं फाइनेंस जहां एक और बनाना कठिन था वहीं कैमरा व अन्य सामान भी आसानी से उपलब्ध नहीं था लाहौर के पुराने स्टूडियो दंगों में जा चुके थे शायद यही कारण है कि आज़ादी के पहले लाहौर में बनी फिल्में भी नहीं मिलती लाहौर के वहादत रोड पर अहमद साहब को अपने डब्ल्यू स्टूडियो बनाने में कुछ साल लग गए माहौल उनकी तरह की फिल्में बनाने के लिए मकबूल नहीं था अहमद ने कुल तीन फिल्में बनाई पर नीना ने उन फिल्मों में काम किया या नहीं यह जानकारी शर्तिया तौर पर नहीं मिलती यदि आपको जानकारी हो कि नीना ने पाकिस्तानी फिल्मों में काम किया था या नहीं तो हमें जरूर बताएं पहली फिल्म जो अहमद साहब ने बनाई थी उसका नाम था रूही इसका निर्देशन निर्माण उन्होंने खुद किया था और इसे लिखा भी खुद था रशीद अत्रे ने इस फिल्म के लिए संगीत दिया था और गीत तो होशियारपुरी जी ने लिखे थे सरकार को फिल्म की कहानी पर काफी एतराज था उनका कहना था कि यह फिल्म समाज के वर्गों में बैर पैदा करेगी यही नहीं इस फिल्म की कहानी में एक ब्याता अमीर महिला का एक गरीब कुमारे लड़के के साथ अफेयर भी दिखाया गया था यह सब मानते हुए सरकार ने इस फिल्म को बैन कर दिया था और यह पाकिस्तान में बैन होने वाली पहली फिल्म बन गई थी आगे क्या हुआ इसके बारे में बात करेंगे पर पहले आइए फिल्म मीराबाई का एक और गीत सुन लें तो जाऊंगी गिर धर के घर जाऊंगी मैं तो गिरधर के घर जाम जाऊंगी गिर धर के घर जाऊंगी गिर धर मारो रात फे तुम गिर धर मारो रात फिर तुम देखत रू बोला देखत रू बोला बोलो बाऊंगी धर के घर जाऊंगी मैं तो गिरधर के घर जाऊं जाऊंगी गिरधर के घर जाऊंगी Rain fall, tabhi utti jaao. Rain fall, tabhi utti jaao. Door pay, utti jaao, utti jaao ji. Door pay, utti jaao, utti jaao ji. Girder ke girder jaao ji. Maya ko girder ke girder jaao jaao ji. के जो दे तो जो दे तो, जो दे तो ते जा जाऊं घर जाऊँगी घर जाऊ जाऊंग गिरधर के घर जाऊंगी पल न रहा के प्रभु के गिरधर नागर रवा मेरोग बोले जाऊ बार बार बलि जाऊंगी बार बार बलि जाऊंगी गिर भर के घर जाऊंगी मैं तो के जाओ जाओ गिर के घर जाऊँ जाऊगी गिर भर के घर जाऊंगी फिल्म रूही पर प्रतिबंध बाद में हटा लिया गया और 11 अगस्त उन्नीस के दिन यह रिलीज हुई यह फिल्म एवरेज प्रदर्शन ही कर पाई इसी समय के आसपास अहमद साहब ने हिंदी फिल्मों के प्रदर्शन पर प्रतिबंध के समर्थन में एक आंदोलन में आगे बढ़कर भाग लिया इस आंदोलन को जाल एजिटेशन कहा गया फिल्म जाल के नाम पर उन दिनों गिनी चुनी हिंदुस्तानी फिल्में प्रदर्शित करने की अनुमति मिल पाती थी देवानंद गीता बाली अभिनीत इस फिल्म को ईस्ट पाकिस्तान के कोटे में इम्पोर्ट किया गया था और वेस्ट पाकिस्तान में प्रदर्शित किया गया था एजिटेशन के कारण अहमद साहब वे कई अन्य लोगों को गिरफ्तार भी किया गया था यह सब पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री को बचाने की कोशिश का भाग था जो हिंदुस्तानी फिल्मों के मुकाबले कठिनाई का सामना कर रही थी इसके बाद अहमद साहब ने सबीहा खानूम संतोष लैला अलाउद्दीन इलियास कश्मीरी असद जाफरी व गुलाम मोहम्मद जैसे कलाकारों को लेकर फिल्म वादा बनाई जो 2 मई उन्नीस के दिन रिलीज हुई इसी फिल्म से लैला ने अपना डेब्यू किया था रशीद अत्रे ने इस फिल्म के लिए संगीत दिया था वह गीत सैफुद्दीन सैफ और तुफैल होशियारपुरी ने लिखे थे यह फिल्म सिल्वर जुबली हिट साबित हुई इसके बाद अहमद साहब ने एक और फिल्म वफा की अदा बनाना शुरू किया पर दुर्भाग्यवश कभी पूरी न हो सकी इसके बाद उनकी कोई और फिल्म नहीं आई हालांकि कई वर्षों तक वे फिल्म कोऑपरेटिव बनाने की कोशिश में जुटे रहे इस तरह अहमद और नीना दोनों फिल्मी दुनिया से जुदा हो गए नीना का देहांत 13 मार्च उन्नीस के दिन हुआ अहमद साहब के एक बेटे फरीदुद्दीन अहमद थे जिन्हें फरीद अहमद के नाम से भी जाना जाता है और वे भी फिल्म निर्माता थे जो 1993 में नहीं रहे थे फरीद की शादी स्टेज व टीवी की मशहूर एक्ट्रेस समीना अहमद से हुई थी अहमद साहब की एक बेटी आफिया रब्बानी भी थी अहमद साहब भी 15 अप्रैल 2007 के दिन अल्लाह को प्यारे हो गए थे जिसके साथ फिल्मी प्रेमियों ने एक सुनहरी दौर को अलविदा कह दिया समय आ गया है की मैं भी आज के लिए विदा लू आशा करता हूं कि आपको यह कार्यक्रम पसंद आया होगा आप सबको छोड़े जा रहा हूँ फिल्म मीराबाई के एक और गीत के साथ धन्यवाद पिया, जो तुम छोड़ो दिया जोड़ो पिया मैं नहीं तोडूं, मैं नहीं तोडूं। जो तुम छोड़ो बिया जोड़ो पिया मैं नहीं तोडूं, मैं नहीं तोडूं। तुम से तोड़े बबू आसु